जाति का का का नाश एक बहुत ही कुलीन लड़का था था था वो ब्राह्मण उसके ऊपर कठोर हिंदू भी व्रत उपवास रखने का, प्रतिदिन पूजा करने का, और यथास्भव नीच जातियों से दूर रहने का वो हर प्रयास करता था उसे खाना बनाना नहीं आता था तो वो तिवारी नाम के एक गरीब ब्राह्मण को अपने घर ले आया कि वो उसके लिए खाना बनाए एक दिन उसके नौकर तिवारी को चेचक की बीमारी हुई उसकी अनुपस्थिति में अपूर्व ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और ही कुछ पिया। कमजोर सा पड़ गया वो। जब भारती नामक एक ईसाई लड़की तिवारी की देखभाल करने आई तो अपूर्व के लिए खाना पकाना भी चाहती थी पर उसने साफ साफ इनकार कर दिया बोला लाख बार कह चुका हूं ना मलच्छ के हाथ से हम ब्राह्मण खाना कभी नहीं ले सकते भारती हंस पड़ी मलेच्छ तुम्हारी जान बचाता है तो उसमें कोई दोष नहीं लेकिन मुंह में जल देने से जाति नष्ट होगी अपूर्व कुछ सोचकर बोला तिवारी तो मरणासन अवस्था में है तुम्हारे हाथ का पानी न पिएगा तो शायद मर जाएगा स्वस्थ हो पाएगा तो प्रायश्चित करेगा ताकि उसकी जाति नष्ट न हो पर मेरी बात अलग है भारती इसका कोई उत्तर न दे सकी अपना काम पूरा करके वो चली जाने वाली थी पर अचानक अपूर्व ने ऊंची आवाज में पुकारा भारती भारती वापस आई परंतु अपूर्व कहीं दिखाई नहीं दे रहा था चारों ओर नजरें दौड़ाकर देखा अपूर्व स्नान घर के फर्श पर पड़ा है आंखें बंद हैं और शरीर पसीना पसीना हो रहा है अपूर्व अपूर्व आंखें खोलकर देखा लेकिन फिर तत्काल आंखें मूंद ली भारती उसके पास आ बैठी और माथे पर हाथ रख दिया बोली उठकर बैठो अपूर्व बाबू यह तुमने क्या कर डाला है अपूर्व उठ बैठा भारती हाथ पकड़कर उसे नल के पास ले आई और नल खोल दिया उसने हाथ मुँह धो डाले भारती उसे धीरे धीरे कमरे में ले आई और चारपाई पर लिटाकर आंचल से उसके हाथों और पैरों का पानी पहुंच डाला फिर पंखा चलाकर बोल दी जरा सोने की कोशिश करो तुम्हारे स्वस्थ न होने तक मैं यहीं रहूंगी अपूर्व बोला सोते हुए डर लगता है पीछे कहीं तुम चली न जाओ भारती हंस पड़ी अच्छा मैं कहीं नहीं जाऊंगी लेकिन तुम्हारी जाति तो नष्ट हो चुकी स्वस्थ हो जाने पर तुम्हें धूमधाम से प्रायश्चित करना पड़ेगा अब सो जाओ मुझे बहुत काम है अपूर्व चुप रह गया